मृत स्वर्ण यो किम गृष्ट तुम मृत और स्वर्ण यही तो तुम्हारे वेदांतवाद के है क्या और कोई दृष्टान्त भी तुम्हारे पास वेदांत में नेत्याग जैसे मत को दृष्टांत दृष्टान आप स्वयं दृष्टांत है वो समझ नहीं रहा बेचार <laughs> जितने भी है जो कुछ भी संसार में सभी वर्ग के दृष्टांत है मृतसुवर्ण मयच्चे दृष्टु प्रभातो वासेस्तुषु मृतसुवर्ण अयच्च अय आयरन मृतसुवर्ण अयच्छ दृष्टानु आ वो दालक का पुत्र दालक का पुत्र श्वेत का हुए। तीन तो किया। क्यों किया? एक ही क्या पूछेंगे और तीन बोलेंगे तीन क्यों बोले एक से क्यों नहीं हो रहा है बोलते दुनिया इसी उल्टा खो रही है ज्यादा बोल दृष्टांत दिया तो क्यों ज्यादा दिया पूछेंगे कम दिया तो इतना ही है क्यों पूछेंगे दोनों के जवाब देना पड़ता है क्यों कट अतो वात कार्या क्यों ऐसा करना पड़ा सकल वस्तुओं में अंड तत्व को दृढ़ वासना बनाया तो कार्यान्तत्व सर्वस्तुषु वास कार्य की अंड तत्व जो है सकल वस्तुओं में आप अधिवासित करें निश्चय कर ले अब वासना भी तरह में इसके लिए ही तीन दिया गया। पुत्र नृत मृत सुवर्ण उक्तवा मृत सुवर्ण अयोधि हो गया और और गया तीन हो तीनोग ना अय मृत स्वर्ण और अय रूपी दृष्टान दिया है दृष्टान अरे तीन दृष्टान दियात्य अन्य आशंक्या उतवान इत्याशं उतवान आशंकिया उन्होंने तीन दृष्टान क्यों कहा था ऐसे आशंका करने पर जवाब देते हैं पति ये बाम बहुशु मृदाशु कार्या तत्व उपलब्ध हम जिसलिए तीन मन बहुत तो हो गया ना वेदांती भी बहुत कहते हैं तीन संख्या ही भौतिक गया जब बहुत सारे मृदा तीन कहने बहुत हो गया वो तो बहुतों में कह दिया है कार्य के अंतर तत्व उपलब्ध है अतः उसके आधार पर क्या करना भूत भौतिक रूपेश सर्वेशु भूत भौतिक रूप सकल वस्तुओं कार्यात वासी कुरिया को निश्चय करके वासित कर दिया ऐसा समझो कार्यात अनुसंधान कितम इत्याशं कार्य में अंधतत्व अनुसंधान भी क्यों कहा गया है किस प्रयोजन से कह दिया इत्याशं प्रयोजन की आशंका कारण ज्ञान कार्य ज्ञान सिद्ध कारण ज्ञान से ही कार्य की सिद्धि कराने के लिए ही कहा गया कारण ज्ञान कार्य विज्ञान चावदत सत्य ज्ञान ज्ञान कार्य का विज्ञान सो अवदत उसने कहा है कारण ज्ञान कार्य ज्ञान सिद्ध ये अभिप्राय इस अभिप्राय से उन्होंने कहा था कि कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है उसने ऐसे कहा है सत्य ज्ञान ज्ञान कथम अरे भाई सत्य वस्तु का ज्ञान होने से अंधुओं का ज्ञान कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष पूछता बड़ा सुंदर प्रश्न है सत्य वस्तु का ज्ञान कर लिया उतने से क्योंकि आपने कहा क्या है अंतृत है कार्य सत्य है सत्य वस्तु का ज्ञान कर लिया उसे झूठ का ज्ञान हो गया जुटे हो सकेगा ज्ञान ऐसे कैसे हो सकता है पूर्व पूछता है कारणता है श्वेत कृतको उत नृत सुवर्णादी से पारक से कारण से कार्नस्या? मृत स्वर्णादि पारमार्थिक कारण से मृत स्वर्ण लोह आदि सत्यता उनका कारण से उनका विज्ञान से ते विल्डलादि अन्य मिथ्या है घट रूप कार्यादे है विज्ञानम अनुपन्नमति संकत है यह नहीं हो सकता है सत्य शंका की जवाब दे में है कार्य से भाई में का क्या है जो कार्य है अंश है कारण में केवल सत्यांशता का है कार्य में क्या है सत्यांश और अंततांश दो अंश है वह कह रहे सत्यांता कारण ज्ञान कार्यगत सत्यांश ज्ञान बहुत इतनी प्रयाणा कारण ज्ञान से कार्य में विद्यमान जो सत्यांश है उसका ज्ञान हो जाता है और उसका ज्ञान होने से क्या हो जाता है कार्य तो का अपना जो अंतर्तांश है वह अपने आप निवृत हो जाता है मिथ्या हो जाता है आपके जो प्रभावहीन हो जाता है जब तक कार्यगत का तो सत्यांश का भान नहीं होता तब तक, तक कार्य में सत्यत्व है मैंने अंतांश में सत्यत्व ग्रहण कर रहे हो। होता क्या है अंधतांश में सत्यत्व ग्रहण हो गया है क्यों क्योंकि कार्य का उसमें असली सत्यांश है तो उसका भान अभी नहीं हुआ जब कार्य का सत्यांश हो जाए ग्रहण हुआ निवृत्त हो हो होने से वो का जो अंधतांश का वास्तविक स्वरूप जो अमृतता है वो भाषित होगा मिथ्यात्व भाषित हो जाएगा और ये मिथ्यात्व का भाषित होना ही हमारे लिए मोक्ष कारण हो जाता है इसे कार्यक्रम सत्यांश का भान होता है उसका कारण ज्ञान से कार्य क्या होता है मतलब क्या कारण का सत्यांश ज्ञान से जो सत्यांश है उसे ज्ञान से कार्य सत्यांश का ज्ञान हो जाता है है ये उसका तात्पर्य सत्या हैत्पर्य प्रयास कार्यतालोक दृष्टिता वास्तव त्रृदंशोह बोध कारण बोधत क्योंकि विकार में कार्यता मैंने विकारों को कार्य संज्ञा जो लोक दृष्टिया दिया जाता है वो किसको दिया जा रहा है कार्य संज्ञा कैसी विकार को केवल को विकार को या कारण मृत सहितस्य मृत सहित विकार म्र्ण सहीतस्य। म्र्ण सहीतस्य से कम्ब्रीवाद्यागे सहित जो पृथ्वुनोदर कहा था कंबुग्रीवाद्य आकार कहा जाता है उस आकार विकार है जो उसका नाम लोक दृष्टि से कार्य रखा जाता है मृत्यु काग्य सहित जो पृथ्वी आकार रूपा विकार है उसका नाम कार्य है लोक दृष्टि से वास्तुत्र मृदंशोस इसलिए उस कार्य का वास्तविक अंश क्या है मृदंश उसी का बोध कारण बोध उस अंश के बोध हो जाता है का, का सहितस्य के तो, का के सहित सहित विकार आरोपितस्य उस मृत्ति में ही आरोपित घटा कंब गोदरादिव जो है उसका कार्यता कार्य शब्दार्थ तम लोक प्रसिद्ध मित्र उसी को कार्य शब्द से दुनिया में कहा जाता है लोक में ही प्रसिद्धि ठीक है लोक में ऐसे तो कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती चौदस ये हमारे शंका का वास्तविक जवाब कहा है यहां इत्याशं तब उसका भी जवाब देते कार्यगत जब किसी भी चीज की असली रूप प्रकट हो जाता है, हो जाता है उसका नकली रूप स्वयं उसका बेनकाब हो गया ना वो उसको अलग से बेनकाब करना पड़ेगा क्या है किसी का असलियत सामने आ जाए उसकी नकली चीज तो अपने आप पता लगी उसका अलग से पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए कहते हैं हमें अंधतांश को जानने की कोई जरूरत नहीं है और अंधतांश को जानने का को कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता सत्यांश को जानने मात्र से अंधतांश की अंधता मिथ्याक् अपने आप भाषित हो जाता है उतने मात्र से उसकी सत्यत्व निवृत्त होने से आप मुक्त हो जाते हैं इसे हमें को ज्ञान कराने की जरूरत है इसके प्रयास ही हम नहीं करेंगे मृत्यु से क्या क्या सामान बनता है किस किस देश उसे क्या क्या नाम रखते हैं सैकड़ों नाम है किस किस को जानोगे आप वाचार नाम सब नामों को जानूंगा अरे भी नाम मिथ्या है ये भी नाम मिथ्या है कितने नामों को मिथ्या एक भाषा थोड़ी भारत के अंदर सत्रह भाषा है गढ़वाली बात हो तो अभी लिपि बनी है, वाली का अभी बना। कुछ साल पहले उसकी रेलिपिक रेडी कर दी लोगों ने वोट पर डाली रेलिपिक क्या है अच्छा ही खेचना ही तो है और है क्या हमारे गुरु जी बोलते थे तमिलनाडु और केरला की के भाषा का मतलब है रेलगाड़ी डिब्बे डिब्बे डिब्बे और कर्नाटक और तेलुगू की भाषा आंध्र की भाषा जिलेबी जैसा है करते जाते कहीं इधर एक्स्ट्रा एक्सप्रा हो जाता है कहीं एक्स्ट्रा तो कहने का मतलब है कि सब रेखा ही तो है अपनी कल्पना कर ले ऐसी में लिख दो अमुक चीज को बोलकर ऐसा आपका अंकारी तो बना रहे और कर क्या है? लेखनी को यूँ चला दे कहीं यूँ चला दिया कहीं कुछ चला दे कहीं कुछ कर दी। और गुजराती और आंध्रा का भाषा देखो ना तेलुगु का लगभग एक जैसा लगता है कुछ कुछ उन्होंने क्या कर दिया निकाल दिया उन्होंने गुजराती वालों ने बहुत सारी चीजें क्या तो पूरा गोल करते ना वो आधा गोल करके छोड़ दिया अमारी लिपि है लोग और ऐसा उच्चारण लोगों बोल देगा ऐसा ही उच्चारण करना पड़ेगा एक अंग्रेजी एक अंग्रेजी भी कई अंग्रेजी अमेरिकन अंग्रेजी अलग है ऑस्ट्रेलियान अंग्रेजी अलग है ब्रिटेन का अंग्रेजी अलग है सब अंग्रेजी अलग अलग है स्पेलिंग भी अलग अलग मीटिंग उच्चारण भी अलग अलग है भारत में ज़्यादातर तो ब्रिटेन इंग्लिश ही है ब्रिटिश का इंग्लिश ही चलता है भारत में इस भाषा में बोलते हैं ना वो लोग करते हैं क्या बोला है ना गलत बोलते उच्चारण गलत हम क्या करें वो अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रखे हैं तो क्या करें कोई ऑस्ट्रेल इंग्लिश वाला आ जाता है अब गुरु आश्रम देते थे बड़ी परेशानी आती थी सब देश के आते थे वहाँ पर कईयों को आप जो सही बोल रहे हो बुरा लग जाता था क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन में हमारा झगड़ा है इसलिए बात हमें शब्दों के पीछे पड़ना नहीं क्यों तो वाचन विकार ना मद पूरा विकार जो है शब्द में जाल है उन शब्दों को जानने की भी चेष्टा नहीं करना है कितने विकारों में जो सत्यांश है उसको जानने की चेष्टा करना ताकि जो अंड में सत्यत्व की भ्रांति हो रखी है अंडरतांश को ही हम सत्य समझ रखे हैं वो मिटेगा कैसे हम घट के बाह आकार पर सत्यमान के बैठे हुए हैं ना ये बाहु जो पृथ्वी आकार को जो सत्यमान रखे हैं ये सत्यता निवृत्त होना है और कैसे निवृत्त होगा जब इसके असली सत्यतांश का भान हो जाए इसलिए हमारा काम क्या है कारण ज्ञान से कार्यो में विद्यमान असली सत्यांश का बोध कराना इतने से मोक्ष हो जाएगा ये कह रहे हैं वो कि कार्यगत अणुतांश ज्ञान अभावे सत्यांश अभाव वास्तव अत्र कार्यो वास्तव मृदंशोस्त जो वास्तविक मृदंश है अच्छा वास्तवश से बोध ज्ञान कारण जानती उस वास्तवश जो बोध है जो वो ज्ञान है कर्णज्ञाशी होता है नु कार्यगत सत्यांशवद पूर्वपक्ष अरे कारगर सत्यांश को जान के क्यों छोड़ोगे उसके अंडकांश को भी जानने की कोशिश करो वो भी जानना चाहिए कहते कोई कबाड़ को क्यों इकट्ठा कर लो <laughs> जितना हमें जरूरत हुई तो ला सब्जी भी तोड़ के लाते तो कबाड़ सब खट के लाते होते घर के अंदर ये सब्जी सब्जी मात्र तोड़ के लाते आदमी बुद्धिमान तो काम ही होता है जो जरूरत है उतनी ही लेगा बाकी सब कबाड़ तो छोड़ देगा हमारे जितने भी अंडकांश सब कबाड़ इसलिए उसको तो हम छोड़ते उसकी हम चिंता नहीं करते इसे कहते हैं कार्य सत्यांश के समान बोध विद्या संज्ञा प्रयोजन बावत मय उसको जानने का कोई प्रयोजन नहीं क्योंगा अंधतांशन उद्दोध अनुपयोगत तत तत्व ज्ञान सियात नाश अवबोधन अंडृतांश अबोद्य अतांश जो है जानने योग्य नहीं है क्योंकि उसके बोध से तदबोध अनुपयोगत उसका ज्ञान हमारे कोई उपयोगी नहीं है पर क्या ज्ञान आपके पुरुषार्थ है तत्व ज्ञानम जो ज्ञान है वही हमारे लिए पुरुषार्थ स्यात् लिएतांशोधन अमृतांश का बोध है हमारे लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं होता भाव में दर्शे दी प्रयोजनाभाव को स्पष्ट करते हैं तत्व ज्ञान में अबाध्य वस्तु ज्ञानम वस्तु का जो अबाध्य अंश है त्रिकाल अनुगामी अंश है वही पुमर्थम पुंसो ज्ञात पुरुष से अर्थ प्रयोजन ज्ञान करने वाला जो पुरुष है उसका प्रयोजन वही हो होता है हो। उसका नाम पुमर्थ होता है अंडृद से उदोधन प्रयोजनवत्त न नवती अन्दांश जो है विकार का उसका ज्ञान प्रयोजन वाला नहीं होता तो न कारण ज्ञान कार्य ज्ञान बहुत श्रोत बुद्धौ चमत्कार हेतु भविष्य प्रायण उत्तम तदित न संभवती चमत्कार पैदा कर दिया तो है क्या ऐसा होता है फिर तो सब पढ़े वेदांत सब छोड़ करके पूर्व पक्षी कहता है कारण ज्ञान से जो कार्य ज्ञान वह श्रोता के बुद्धि में चमत्कार पैदा करने के लिए आपने बोला था चमत्कार सिद्धि नहीं हो आप क्योंकि आपने का कार्य ज्ञान होता ही नहीं कार्य का मात्र ज्ञान होता है, है। चमत्कार जो चमत्कार पैदा करना चाहते थे चमत्कार भी नहीं हो पाया क्योंकि आप नहीं अपने पात्र को काट लिए से, पहले का कारण ज्ञान से सकल कार्य ज्ञान हो जाएगा फिर कहते हैं कारण ज्ञान से कार्य सत्यांश मात्र ज्ञान होगा संकोच कर दिया आपने से जो चमत्कार हो रहा है तो थे कारण विज्ञान विज्ञान कार्य कार्य मृतिक ऐसा कथन आपने जो कर दिए थे वो झूठा साबित था क्यों मृतबोधात मृतिका बुद्धा मृतिकांश को अपने मृत्यु का ज्ञान हुआ का कहता है बोध मृतिका बुद्धा यही तुम्हारा कथन हुआ कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है, है? मृतिका ज्ञान से मृतिका हो गया ज्ञान होता है यह अर्थ हुआ गोत्र ये कौन सा बड़ा आचरण है मिट्टी को जाना मिट्टी से मिट्टी को जान लिया एक बड़ी बात हो गई वेदांत बड़े चमत्कार कर रहे हैं इसमें क्या इसमें चमत्कार है कुछ भी नहीं है मिट्टी से मिट्टी को जाना वो बड़ा बहादुरी है इसमें नहीं क्या बड़ा काम हुआ मिट्टी से मिट्टी को जाना पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर है कारण से मृदाधिर ज्ञान कार्यगत मृदादि सत्याशी ज्ञान भवती कारण का मृदादि का ज्ञान से कार्यगत मृदा के सत्यांश मात्र ज्ञान होता है ऐसा कह करके आपने मृत से मृदो ज्ञान में वह मृत्यांश मृतिका का ही ज्ञान हो गया शब्द तो चमत्कार हो नाब्दिक चमत्कार है अर्थ तक कोई चमत्कार नहीं देखो ये चमत्कार किसको नहीं है किसको है ये समझने वाली बात है इससे कार्यगत सत्याश ज्ञान होने से मृतिका का ज्ञान से कार्यगत मृतिकाश ज्ञान होने कार तो से कार मृतिका ज्ञान से मृतिका ज्ञान होना इससे चमत्कार हुआ या नहीं हुआ चमत्कार हुआ किसको सत्य विवेकवता विस्मय अभावी तदरिता ना विस्मय साधे वी परिवर्तित इस प्रकार का विवेक हो जाने के बाद ईद विवेकवता एक बार उसके बाद में कोई चमत्कार विवेकी को भी नहीं रह जाता है जब सब कुछ उसका ब्रह्म दे दिया फिर क्या चमत्कार रहेंगे संसार में कोई फर्क पड़ता ही नहीं लेकिन अविवेकी ज्ञान सदा चमत्कार तो उसको तंग करते रहेगा कारण ज्ञान सकल कार्य ज्ञान होता है कैसे होता है कैसा होता है कैसा होता है, कैसा होता है दिमाग उसे खराब रहेगा जब विवेक हो जाए एक बार फिर सारा जगत अब मित्र हो ही गया अब क्या चमत्कार होना इसलिए इस प्रकार का विवेक जिसमें पैदा हो गया ईदृक् विवेकवता पुरुषाण प्रति विस्म भाव आश्चर्य नहीं रहेगा कि तदरिता विस्मय सैदे तदरित पुरुषों को तो आश्चर्य होगा इति परिगत सत्यं सत्यंकारेशनता विस्मार इसमें विस्मय कार्यु वस्तव कारणात्मा इति, सत्य जानता कार्यो में जो वस्तुंश सत्य है कारण रूपता है इसको जानता हुआ जो विवेकी पुरुष है विस्मय मास्तु, उसको बड़े आश्चर्य नहीं होगा ये आश्चर्य किसको होता हमेशा ही चमत्कार को देख कर आज भी जब जा मार्केट जाओ कहीं जाओ जा। चक् चक चमक रहा है फटाफड़ क्या कमाल देखते रह जाते आश्चर्य और है क्या सब कहीं बिजली का चमत्कार हो रहा है बिजली के लोग कुछ है नहीं वहा देख रहे हो गए क्या हो कुछ नहीं हो केवल बिजली चपक चपके हो रहा हो कुछ नहीं हो रहा आवाज में सोच रहे क्या हो गया एक पैसा में हम लोग बेच रहे थे <laughs> भाई पता चला है था था कर, है है लाइट का कुछ कुछ है नहीं नहीं तो सब पता लगे विवेक जब हो जाए फिर तो क्या इन चीजों हैं इसे कोई तथ्य ही नहीं अब वो चमत्कार नहीं रह गया वो आकर्षण करते है पहले बच्चों को तो कहीं डब डब बच गया थोड़ा सा भी ना बैंड जिससे विवेक हो जाता है हर चीज में ही हाल है तक ही सब एक चमत्कार लगता है अब एक बार जो है एक महात्मा खंडर पर गया हाँ, चैतनगिरी महाराज की पचास पैसे एक दिन का था उन्होंने एक रुपया ले लो तो बढ़िया अब कौन सी कमरा में वहां जैसे तो उसने फिर भी चलो इसमें रहो बोल दिया दिया उसने कमरा दे तो वहाँ तो कहते हैं कि जब लाइट करके लेटा तब उनको याद आया कुल्लू कुल्लू के में घटना देखा था वो याद आ गया वो घटमल क्या है ऊपर से भी टपक रहे हैं इधर से टपक रहे हैं इधर से आ रहे उधर से आ, आ चारों तरफ से देखा कहते वही हाल है जैसे कुल्लू में हेलीकॉप्टर <laughs> कुलू में जब पहली बार बच्चा, देखा था औरत बच्चे इधर उधर सब दिए हुए भाग रहे वैसे ही एक खटम को लगा हेलीकॉप्टर आगे आए यार एक नया अच्छा मामले तो हलवा खा करके तगड़ा ठंड मिला हमको सब चारों तरफ से सारे आ रे खून का यही होता है आश्चर्य और क्या आश्चर्य चारों तरफ लोग भड़क जाए है? देखने आ जाए ये कैसा महात्मा आगे सब लोग तो आत कदर रात बाहर ही बैठा रहना एक रुपया देकर कह डबल देने का सुझाव मिला अपना अनुभव ना रहते हो एक तरह ये चमत्कार याद आता है वो चमत्कार के बोलते थे इस चीज को चमत्कार हाल होता है अज्ञानियों के लिए कोई नई चीज हो जाए तो चमत्कार है। अज्ञानी के लिए जब समझ में आ गया, है, तो चमत्कार हो गया तो कल्पना कहाँ है कल्पना ही तो झूठी है तो उसे चमत्कार कहा होना है असल जब कल्पना में सत्यत्व तो आता तब तो तो चमत्कार अज्ञानी का काम कल्पना में सत्य ग्रहण करना अज्ञानी का काम है इसे उसके लिए चमत्कार होता है, की एक है।, इसे से है क्या कल्पना साहित्य में नव रसों में से रस होता है। उसे वर्णन कैसे कर दे क्या सुंदर है बोलते हो तुम तो चमड़ा उतार के देख <laughs> चमड़ा उतार के देखो पता चलेगा कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर है चमड़ा उतार दो तो भी भक्स हो जाता सच्वत यह भी है यह सब चमड़ा चढ़ा हुआ है ब्रह्म के ऊपर एक तरह से पेंटिंग लगा हुआ है पेंटिंग हटा दे तो कुछ नहीं इसमें सत्य तो बुद्धि के कारण से ये सारी परेशानी सारा चमत्कार महसूस होता है से विवेकी को कभी किसी भी, भी चीज का में चमत्कार महसूस ही नहीं होता सत्यम कार्य वस्तुंश कार्य घटाश विद्यमान वास्तुअंश कारण स्वरूप में ये जानते तेजाम आश्चर्य मा बहुत कहते कार्यों में घटा जो विद्यमान जो वास्तविक अंश है वो कारण का स्वरूप ही है ऐसा जिन लोगों ने जान लिया उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं रह जाता तत्त्वज्ञान इतरेशान तत्वशून्य वास्तव ज्ञान रहित है निवारित शक्य थे उनको होने वाला आश्चर्य को कोई निवारण नहीं कर सकता कोई रोक नहीं सकता है अज्ञा विस्मय भवेमेव अर्थम प्रपंचे अज्ञस विस्मय भवेदी उक्तमेवर्थों को आश्चर्य होता है कहा को यह कहा वो ही और विस्तार समझात ये कैसे होता है आरंभी परिणामी च लौकिक कारणे जाते श्रमतिम शुवा प्राप्त विस्मय आरंभवादी लोग आरंभवादी नहीं लो, परिणामवादी सांख्य और योग्य लोग अन्य जो लौकिक लोग हैं इन सभी को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा एक कारण ज्ञात ज्ञात यह सुनकर के परिणामवादी <laughs> और लौकिक। इन सब बात आश्चर्य एक विज्ञान ऐसा सोचते हैं उनके लिए तो एक आश्चर्य है ये सदा आरंभ नाम समवाय असमवाय निमित्ताख्य कारणेभ्य भिन्न से कार्योत्पत्ति आरंभ नाम आरंभवाद क्या है समवाई असमवाय निमित जो कारण है उनसे विलक्षण और उनसे भिन्न का नाम कार्य उत्पत्ति जो स्वीकार करते हैं उसका नाम आरंभवाद ऐसे मानने वालों का नाम आरंभी तम यो व्यक्ति स्वयं आरंभित्युच्य ऐसा जो कथन करते उनका नाम आरंभी होता है पूर्व रूप परिथ्यागे नूपांतर प्राप्त लक्षण परिणाम यो व्यक्ति सपरिणामित्युच्ते हैं रूपांतर प्राप्त रूप परिणाम भाग को जो कथन नहीं जानते और तो सुना भी नहीं बेचान्यवहार मात्र पर हो लोक व्यवहार मात्र में उनका जो है निष्ठा बना हुआ है खाओ पिओ मौज करो सो बस मछले पकड़ो खाओ और जैसे लोग करते खाना पीना सोना कमाना है जो खा रहे हो कमाने के लगा रहे जो कमा रहे खाने के लगा रहे कमा रहे? पे चक्कर में सारे जिंदगी खत्म करने वाले जो लोग हैं उनको कहते लौकिक व्यवहार मात्र परो लौकिक्ञान इन तीनों के लिए हा? एक कारण का ज्ञान सेवा ये कारण विज्ञान भवधी सकल कार्य विज्ञान हो जाता है यदि वाक्य श्रवण विस्मयु भवेदेव वा, इस वाक्य को सुनकर आश्चर्य होगा ही